संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व परशुराम जी और महर्षि कर्ण का संधि के लिए अनुरोध तथा दुर्योधन की उपेक्षा वैश्व जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें कही तो सभी सभासदों को रोमांच हो आया और वे चकित्स्य हो गए वे मन ही मन तरह तरह से विचार करने लगे उनके मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकला सब राजाओं को इस प्रकार मौन हुआ देग उस सभा में बैठे हुए महर्षि परशुराम जी कहने लगे राजन तुम सब प्रकार का संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो वह तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो पहले दंभोदभव नाम का एक सार्वभम राजा हो गया है वह महाराथी सम्राट नित्य प्रति काल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछा करता था कि क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर हो इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यंत गर्वोन्मत्त होकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरता था राजा का ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणों ने उससे कहा इस पृथ्वी पर ऐसे दो सतपुरुष हैं जिन्होंने संग्राम में अनेकों को परास्त किया है उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे इस पर उस राजा ने पूछा वे वीर पुरुष कहाँ हैं उन्होंने कहा जन्म लिया है वे क्या काम करते हैं और वे कौन हैं? ब्राह्मणों ने कहा वे नर और नारायण नाम के दो तपस्वी हैं इस समय वे मनुष्य लोक में ही आए हुए हैं तुम उनके साथ युद्ध करो वे गंधमादन पर्वत पर बड़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर रहे हैं राजा को यह बात सहन नहीं हुई वह उसी समय बड़ी भारी सेना सजा उनके पास चल दिया और गंधमादन पर जाकर उनकी खोज करने लगा थोड़ी ही देर में उसे वे दोनों मुनि दिखाई दिए उनके शरीर की सिराएं तक दिखने लगी शीत घाम और वायु को सहन करने के कारण वे बहुत ही कृष्ण हो गए थे राजा उनके पास गया और चरण स्पर्श कर उनसे कुशल पूछी मुनियों ने भी फल मूल आसन और जल से राजा का सत्कार करके पूछा कहिए हम आपका क्या काम करें राजा ने उन्हें आरंभ से ही सब बातें सुनाकर कहा कि इस समय मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं यह मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है इसलिए इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिए नरनारायण ने कहा राजन इस आश्रम में क्रोध लोभ आदि दोस्त नहीं रह सकते यहां युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है फिर अस्त्र शस्त्र या कुटिल प्रकृति के लोग कैसे रह सकते हैं पृथ्वी पर बहुत से छत्री हैं तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्ध के लिए प्रार्थना करो नर नारायण के इस प्रकार बार बार समझाने पर भी दम्भोद्भव की युद्ध लिपसा शांत न हुई और इसके लिए उनसे आग्रह करता ही रहा तब भगवान नर ने एक मुठ्ठी सीखे लेकर कहा अच्छा तुम्हें युद्ध की बड़ी लालसा है तो अपने हथियार उठा लो और अपनी सेना को तैयार करो यह सुनकर दम्भोद्भव और उनके सैनिकों ने उन पर बड़े पहने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया भगवान नर ने एक सीख को अमोघ अस्त्र के रूप में परिणत करके छोड़ा इससे यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि मुनिवर नर ने उन सब वीरों के आँख नाक और कानों को सीखों से भर दिया इसी प्रकार सारे आकाश को सफेद सीखों से भरा देख कर, राजा दम्भोद्भव उनके चरणों में गिर पड़ा और मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो इस प्रकार चिल्लाने लगा तब शरणागत वसन ने शरणापन्न राजा से कहा राजन तुम ब्राह्मणों की सेवा करो और धर्म का आचरण करो ऐसा काम फिर कभी मत करना तुम बुद्धि का आश्रय लो और लोभ को छोड़ दो तथा अहंकार शून्य जितेंद्रिय क्षमाशील मृदु और शांत होकर प्रजा का पालन करो अब भविष्य में तुम किसी का अपमान मत करना इसके बाद राजा दम्भोद्भव उन मुनिश्वरों के चरणों में प्रणाम कर अपने नगर में लौट आया और अच्छी तरह धर्मानुकूल व्यवहार करने लगा इस प्रकार उस समय नर ने यह बड़ा भारी काम किया था इस समय नर ही अर्जुन है अतः जब तक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गांधी पर बांट न चढ़ावें तभी तक तुम मान छोड़कर अर्जुन की शरण ले लो जो संपूर्ण जगत निर्माता, के निर्माता सबके स्वामी और समस्त कर्मों के साक्षी हैं वे नारायण अर्जुन के सखा हैं इसलिए युद्ध में उनके पराक्रम को सहना तुम्हारे लिए कठिन होगा अर्जुन में अगुणित गुण हैं और श्रीकृष्ण तो उनसे भी बढ़कर हैं। उनके पुत्र अर्जुन के गुणों का तो तुम्हें भी कई बार परिचय मिल चुका है जो पहले नर और नारायण थे वे ही इस समय अर्जुन और श्री कृष्ण हैं उन दोनों को तुम समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ और बड़े वीर समझो यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और मेरे प्रति किसी प्रकार का संदेह न हो तो तुम सद्बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो परशुराम जी का भाषण सुनकर महर्षि कर्ण भी दुर्योधन से कहने लगे लोक पितामह ब्रह्मा और नरनारायण ये अक्षय और अविनाशी हैं अदिति के पुत्रों में केवल विष्णु ही सनातन अजय अविनाशी नित्य और सबके ईश्वर हैं उनके सिवा चंद्रमा सूर्य पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ग्रह और तारे ये सभी विनाश का कारण उपस्थित होने पर नष्ट हो जाते हैं जब संसार का प्रणय होता है तो ये सभी पदार्थ तीनों लोगों को त्याग कर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टि का आरंभ होने पर बार बार उत्पन्न होते रहते हैं इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें धर्म राज्य के साथ संधि कर चाहिए जिससे कौरव और पांडव मिलकर पृथ्वी का पालन करें दुर्योधन तुम ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा बलि हूँ संसार में बलवानों की अपेक्षा भी दूसरे बलि पुरुष दिखाई देते हैं सच्चे सूरवों के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं करती पांडव लोग तो सभी देवताओं के समान सूरवीर और पराक्रमी हैं वे स्वयं वायु इंद्र धर्म और दोनों अश्विनी कुमार ही हैं इन देवताओं की ओर तो तुम देख भी नहीं सकते इसलिए इनसे विरोध छोड़कर संधि कर लो तुम्हें इं तीर्थ स्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा अपने कुल की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए यहाँ महातपस्वी देवर्षि नारद जी विराजमान है यह श्री विष्णु भगवान के महात्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं और वे चक्र गदाधर श्री विष्णु ही यहाँ श्री कृष्ण रूप में विद्यमान है महर्षि कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन लंबी लंबी सांस लेने लगा उसकी त्योरी चढ़ गई और वह कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा उस दुष्ट ने कर्ण के कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोककर इस प्रकार कहने लगा महर्षे जो कुछ होने वाला है और जैसी मेरी गति होनी है उसी के अनुसार ईश्वर ने मुझे रचा है और वैसा ही मेरा आचरण है उसमें आपके कथन से क्या होना है